देवी भागवत सातवा स्क विश्वामित्र के तपोबल से त्रिशंकु का सदैह स्वर्ग कमन वशिष्ठ जी बोले महाराज तुम सत्य कहते हो तुम जल के प्रधान देवता वरुण की उपासना करो यत्नपूर्वक आराधना करने से वे तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे क्योंकि वरुण से बढ़कर संतान देने में दक्ष दूसरे कोई देवता नहीं है धर्म में आस्था रखने वाले राजेंद्र तुम उनकी आराधना करो कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा मनुष्यों को चाहिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को मान्यता दे भला बिना उद्यम किए कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है निबसत्व तत्वदर्शी मनुष्यों को न्यायपूर्वक उद्यम करना चाहिए प्रयत्न करने पर कार्य में सफलता मिल सकती है इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है राजन अमित तेजस्वी गुरुदेव वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय करके मुनि को प्रणाम किया और वहाँ से यात्रा कर दी गंगा के तट पर एक परम पवित्र स्थान था वहीं पद्मासन लगाकर वे बैठ गए चित्त में वरुण देव का ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या कर दी महाराज इस प्रकार तप में संलग्न हरिश्चंद्र पर खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख वाले वरुण देव ने कृपा कर दी वे सामने प्रकट हो गए और उन नरेश से बोले धर्मज्ञ वर्मागो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ राजा हरिश्चंद्र ने कहा मुझे कोई संतान नहीं है आप सुखदाई पुत्र देने की कृपा कीजिए तीनों ऋण से मुक्त होने के लिए मैंने यह उद्यम किया है तदनंतर वरुण देव ने कृपा कर उन्हें पुत्र प्रदान किया इसके बाद हरिश्चंद्र के जीवन संबंधी और भी कई बातें श्री व्यास जी ने सुनाई व्यास जी कहते हैं राजन एक समय की बात है राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे वहां उन्होंने देखा मनोहर नेत्रों वाली एक सुंदर स्त्री रो रही है करुणावश उससे उन्होंने पूछा कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली वरान ने तुम क्यों रो रह रही हो अभी बताओ किसने तुम्हें कष्ट दिया है तुम क्यों अपार दुख में पड़ी हो इस निर्जन मन में रहने वाली तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पिता एवं पति है कानते मेरे राज्य में तो राक्षस भी दूसरे की स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते सुंदरी तुम्हें जो दुख देता हो उसे मैं अभी मार डालूंगा वरारोहे तुम तो अपना दुख बताकर शांत भाव से यहीं रहो कृषोदरी सुमध्य में मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर अपने मुख पर फैले हुए आंसुओं को पोछने के पश्चात वह स्त्री उनसे कहने लगी स्त्री ने कहा राजन मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र से ही मैं अत्यंत दुखी हूँ उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है मुनि से अत्यंत सताई जाने वाली मैं कमना नाम की स्त्री हूँ यही मेरा साधारण परिचय है राजा ने कहा विशालाक्षी तुम तो अपने स्थान पर आनंद से रहो अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा तपस्या में तत्पर रहने वाले उन को मैं मना कर दूंगा इस प्रकार उस स्त्री को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए, नम्रता हरिश्चंद्रमक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया साथ ही कहा मुनिवर आप इतनी कठिन तपस्या से शरीर को क्यों संकट बना रहे हैं महामते किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपकी यह तैयारी है यथार्थ बात बताने की कृपा करें गाधीनंदन मुने मैं आपका अभ्रसित कार्य सफल करने के लिए तैयार हूं। अब इससे आगे तपस्या करने का विचार छोड़कर आप इसी क्षण उठ जाने की कृपा करें सर्वज्ञ मुने मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि लौकिक शरीर के लिए ऐसा तप महान कष्टप्रद होता है